नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से आपकी मुलाकात करते हैं एक फंकार की जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है ऐसे ही व्यक्ति को हम बुलाते हैं इस विशेष कार्यक्रम में और इस विशेष मुलाकात में हम उनकी कुछ विशेष बातें आपको सुनाते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जयेश पी बावीसी जी जो खास करके आई सर्जन हैं, एमएस हैं और काफी अच्छी जो सोशल सर्विस है वो को करते हैं और आप नाम भी सुने होंगे उनका तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर जहेज जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में थैंक यू आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है मैं आपका शुक्रगुजार हूं। एक्चुअली मधुबन रेडियो जो राजस्थान के एरिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है और लोगों को बहुत सारी बातें बताता है हेल्थ के नाम से दूसरी कोई भी चीज़ भी बताता है वो बहुत अच्छी चीज़ है और मैं आज ये रेडियो के सामने उनका भी शुक्र गुजार हूँ डॉक्टर जयेश जी मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं क्योंकि मेरी और आपकी ये पहली मुलाकात है और वैसे आप ब्रह्मा कुमारी से काफी समय से परिचित हैं और रेडियो के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में सुनना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आपके बारे में जरूर बताएं मैं डॉक्टर जयेश बावी मेरा जन्म भी पालमपुर में हुआ पढ़ाई भी पालमपुर में हुई और अभी मैं यहाँ अपना हॉस्पिटल भी चला रहा हूँ मैं एक आई आँख का सर्जन हूँ लास्ट तीन तीस साल से मैं ये हॉस्पिटल में मेरी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ मेरी हॉस्पिटल बावीसी आई हॉस्पिटल के नाम से डॉक्टर हाउस एरिया में चलती हैं मैंने मेरा ग्रेजुएशन माने कि मेरा डॉक्टरी अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज से किया और बाद में पालमपुर आया पालमपुर में मैंने मेरी प्रैक्टिस शुरू की और आज 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं साथ में ये सब प्रैक्टिस के साथ में मेरा लगाव हर हमेश सोशल एक्टिविटीज़ में रहता है इसलिए मैं काफ़ी सोशल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ हूँ मैंने जब भी आया शुरुआत में यहाँ हमारे मैं जैन हूं और जैन कम्युनिटी के लिए काम करने का शुरू किया और हमने एक जैन सोशल ग्रुप बनाया वो आज 25 साल से पालनपुर में चल रहा है उसके बाद मेरे प्रोफेशन में माने कि मेरे जो व्यवसाय में मैं जो भी सोशल एक्टिविटी कर सकता हूं वो करने का मैंने शुरू किया 30 साल से मैं हर साल तीन चार बार दूर दूर तक अलग अलग जगह जगह पे जाके कैंप करता हूँ पेशेंट को एग्जामिन करता हूँ और उनकी जांच करके उसमें से जिसको भी ज़रूरत है जिसको मोतियाविंद है या काला पानी है या किसी को मांस बढ़ा हुआ है ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है उनको मैं पहले तो वहीं ऑपरेट करता था और अभी मेरी हॉस्पिटल में सब पेशेंट को ला ऑपरेट करता हूँ उससे पेशेंट को काफ़ी सहायता मिलती है उनको कोई उनके पास से कोई हम चार्ज भी नहीं करते हैं और अच्छी तरह से उनका काम हो जाता है ऐसा काम मैं पूरे साल में करता ही रहता हूं। उसके सिवा मेरी हॉस्पिटल में हर बुधवार को शाम को करीबन 20 से 25 पेशेंट की फ्री ओ रहती है जिसमें जो भी पेशेंट आए उनकी ट्रीटमेंट होती है और उसमें से जिसको ज़रूरत होती है उसको मैं ऑपरेटर भी करता हूं और ऑपरेशन के लिए कोई चार्ज हम वहां लेते नहीं हैं उसके मुताबिक एक हमारे व्यवसाय में भी एक काम मैंने शुरू किया था उसके बाद मैं रोटरी क्लब से जुड़ा जुड़ा और उसके बाद वो रोटरी के माध्यम से हमने एजुकेशन एक्टिविटीज़ और पालमपुर शहर में ज़रूरी जो भी एक्टिविटीज़ की होती है वो सब करना शुरू किया आज हमारी रोटरी क्लब करीबन 14 साल से काम कर रही हैं और हमने पालमपुर में 15 स्कूल्स एडप्ट किए हैं कि जिसमें बच्चों को हम ड्रेस देते हैं नोटबुक्स देते हैं और काफ़ी चीज़ें देते हैं उनको एजुकेशन के लिए कॉम्प्यूटर देते हैं उनकी एजुकेशन के लिए हम कंपटीशन करते हैं ऐसे सब काम करते हैं कि जिससे लोगों को हम लोगों के पास हम पहुंच सके इसके बाद पालमपुर में एक चुनीलाल मंगलजी चौकसी चैरिटेबल ट्रस्ट छोटा सा काम कर रहा था और उन उनके जो ट्रस्टी हैं श्री श्रेणिक भी चौकसी उनके साथ हम हमारा हमारी मुलाक़ात हुई और वो मुलाकात के बाद हमने दस साल से पालमपुर के और आजू के जितने भी लोग हैं जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने का सोचा और एक डॉक्टर की पैनल बनाई जिसमें आँख के सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन फिजिशियन, डेंटल सर्जन ईएनटी सर्जन सब का काम एक ही था कि जो पेशेंट जरूरी है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं उनको हम अपनी अप, प्राइवेट हॉस्पिटल में बुला के ट्रीटमेंट देके सिर्फ 25 फाइव परसेंट पच्चीस प्रतिशत खर्च में ही उनका काम करते थे और वो काम ये ट्रस्ट के माध्यम से होता था और वही ट्रस्ट अभी मावजद हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया है डॉक्टर जयश जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने बारे में बताया और ट्रस्ट के बारे में बताया और मैं एक बात जानना चाहूँगा जैसे कि आप सोशल वर्क बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं तो ये सोशल वर्क करने के लिए आपको मोटिवेशन या आपके प्रेरणा स्रोत्र कौन रहे मोटिवेशन की बात करता हूँ तो मेरे फादर और मदर मेरे माता पिता दोनों पालमपुर में आए तब से काफ़ी सालों से सोशल uh, एक्टिविटीज़ करते रहे हैं और वो जो सोशल एक्टिविटी चलती हैं उसकी वजह से वो मैंने जब छोटा था बचपन में से देखी है और जब बड़ा हुआ तब तक ये सब देखा हुआ था तो मुझे नेचुरली वो मोटिवेशन मिल ही जाता है चलिए आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो है अपने माता पिता से मिला बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हम सभी को एक सीखने वाली बात है कि हम सभी अपने माता पिता से जो है इस तरह की प्रेरणा ले सकते हैं और उनके कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम डॉक्टर जय जी से बात करेंगे कि ट्रस्ट का जो कारोबार है वो कैसे चलता है उनकी सर्विसेस क्या है वो सारी बातें आगे सुनेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधवन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला जीवन के दिन छोटे से ही हम कहा सोचें तो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहा सोचे जो हम मत वाले करंगीन मौसम ये खूबसूरत जमाना जीने करंगीन मौसम ये खूबसूरत जमाना अपने यही चार पद हैं आगे है क्या किसने जाना ना जिसे आता है वो इनमें हिमाच मना ले कल की हमें फुर्सत कहा सोचे तो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले की हमें फुर्सत कहा सोचे तो हम वाले ये जिंदगी दर ही है ये जिंदगी है दवा भी दिल तोड़ना ही न जाने जाने ये दिल जोड़ना भी इस जिंदगी का शुक्रिया सद सचते मैं ऊपर वाले की हमें फुर्सत कहा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जयेश जी से और बहुत ही अच्छी बातें वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनका सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत समय से तीस से चालीस साल हो गया वो इसी कार्य को कर रहे हैं और एक ट्रस्ट के रूप में अभी जो ट्रस्ट का काम चल रहा है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर चल रहा है तो आइए बात करते हैं जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी जो ट्रस्ट है वो मुआवजात हॉस्पिटल को चला रहा है माओवजाद हॉस्पिटल में किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं और ये हॉस्पिटल बनाने के का जो उद्देश्य है उसके बारे में हम जानेंगे तो फिर से एक बार डॉक्टर जय जी को हम सुने चार साल पहले एक ऐसा प्रसंग बन गया कि हमारे एक पालमपुर के सीनियर डॉक्टर हैं उनकी वाइफ को हार्ट अटैक आया और वो हार्ट अटैक में काफी सीरियस हो गई उनको यहाँ एक हॉस्पिटल में एडमिट किया थोड़ा उनको सही ट्रीटमेंट दिया और फिर पालमपुर से उनको अहमदाबाद शिफ्ट करना था उस टाइम ऐसी बात थी कि पालमपुर में कोई आईसीयू सी ऑन व्हील जैसी कोई सुविधा नहीं थी इसलिए अहमदाबाद से आईसीयू सी ऑन व्हील मंगवाई और वो गाड़ी में वो वापस अहमदाबाद गए जिसमें करीबन आठ से नौ घंटे निकल गए उस टाइम ये माओजत हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं श्री सैनिक भी चौकसी वो पालमपुर में ही थे उन्होंने देखा और उन्होंने सोचा कि ये किसी की जान बचाने के लिए इतना टाइम तो बहुत बड़ा होता है तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पालमपुर में आई सी व्हील होनी चाहिए इसलिए उन्होंने हमको बताया कि हमें एक आई सी व्हील लेनी है हमने इमिजिएटली वो बात हाथ में ले ली और नई गाड़ी का ऑर्डर कर दिया और तीन महीने में हमारे पास आई व्हील आ गई और वो आई विलाई उसकी वजह से हमने हर साल करीबन चार साल तो हो गए पचास से साठ पेशेंट की जान हमने बचाई है तो एक बहुत बड़ा काम हुआ और दूसरी बात श्रेणी भी को हर हमेशा ऐसा होता था कि पालमपुर में हमें एक ऐसी हॉस्पिटल बनानी है कि जिससे आजू के लोग राजस्थान के लोग यहाँ आते हैं तो उनको एक अच्छी ट्रीटमेंट मिले मिले और दूसरा कि वो ट्रीटमेंट की वजह से उनकी जान बच जाए उनको खर्च भी कम हो जाए पेशेंट को बड़े शहर में जाने से ट्रीटमेंट का खर्च भी बहुत होता है और आने जाने की भी दिक्कत रहती है तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से एक मावजत हॉस्पिटल बनाने का प्लान हुआ तीन साल पहले हमने उसके लिए जगह ली और वो जगह के पर हमने प्लान तैयार करके हॉस्पिटल बनाना शुरू किया दो साल में ये हॉस्पिटल तैयार हुई और आज ये हॉस्पिटल एक साल से कार्यरत है और जिसमें सभी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से मुआवजा हॉस्पिटल की शुरुआत हुई और किस तरह से ये बातें सामने आई और तीन साल के बाद एक अच्छा स्ट्रक्चर बनके सामने आया है तो आइए आगे फ्यूचर प्लान में किस तरह से ये इस हॉस्पिटल को आपने पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया उसके बारे में सुनना चाहेंगे ये हॉस्पिटल बनाने का प्लान जब सोचा और बन, बनना शुरू हुआ तब हमारे पास एक साउथ इंडिया की बहुत बड़ी बड़ा ग्रुप है जिसको कहते हैं नारायण हेल्थ उनका कांटेक्ट हुआ और वो लोग भी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का बहुत बड़ा काम कर रहे थे और उनका डेडिकेशन बहुत अच्छा था वो जो भी काम करते थे उसमें उनका दिल लग जाता था और उसकी वजह से हमको लगा कि उनके साथ हम काम करेंगे तो हॉस्पिटल तो हम बनाएंगे लेकिन अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा और वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल चलाने के लिए इसलिए हमने उनके साथ टाइप किया और उसके बाद पूरी हॉस्पिटल का प्लानिंग अच्छी तरह से हो गया और आज ये हॉस्पिटल रेडी हो गई है एक साल से कार्यरत हैं ये हॉस्पिटल में सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट माने कि हार्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर का यहाँ डिपार्टमेंट है कोई भी पेशेंट का हार्ट का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पूरी सुविधा है जैसे ई सी तो होता ही है लेकिन एकोकार्डियोग्राफी देन टी एम फिर जो पेशेंट को एंजियोग्राफी करनी पड़ती है वो भी यहाँ होती हैं और हमारे पास यहाँ कैथलेब है जो कैथलेब के जरिए हम कोई भी पेशेंट को एनजियो भी कर सकते हैं माने कि किसी को भी स्टैंड मुख डालना हो तो वो भी काम कर सकते हैं और ये काम हमारी हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरह से हो रहा है हॉस्पिटल में एम बम्बई से ट्रेन हुए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहुल पटेल हैं और जो डॉक्टर मेहुल पटेल हैं वो हर रोज यहाँ एनजियो प्लास्टी एंजियो सब करते हैं कॉम्प्लीकेटेड पेशेंट को एडमिट करते हैं यहाँ बहुत बड़ा आई है नॉर्थ गुजरात में इतना बड़ा आई कहीं भी नहीं है हमारे पास 30 तीस बेड का आई है कि जिसमें पेशेंट को हम एडमिट करते हैं और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देते हैं आज तक हमारी हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी हो गई है और 500 से 600 से ज़्यादा एनजियोग्राफी हो गई है और इतने अच्छे इतने पेशेंट को हम अच्छे करके भे, हमने भेजे हैं कि हम उसका उनके पेशेंट का मुंह पे जो आनंद दिखता है वो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं साथ में यहां दूसरा डिपार्टमेंट हमने यूरोलॉजी माने कि किडनी के ट्रीटमेंट के लिए, लिए शुरू किया है यहां किडनी के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर उमेश शर्मा है जो फुल टाइम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं काम करते हैं उनके साथ में डॉक्टर योगेश स्वामी डॉक्टर सुनील जोशी वो भी विजिटिंग डॉक्टर के साथ जरिए आते हैं यहाँ फुल टाइम डॉक्टर की वजह से यहाँ सब यूरोलॉजी की ट्रीटमेंट ऑपरेशन सब होता है साथ में यहाँ हमारे पास पंद्रह बेड का डायलिसिस यूनिट है और वो डायलिसिस यूनिट बम्बई के बहुत बड़ा ग्रुप हैं एपेक्स किडनी केयर वो उनके साथ हमने टाइपअप किया है और वो लोग इसको मैनेज करते हैं हर हर रोज यहाँ डायलिसिस के लिए पेशेंट आते हैं और हम बहुत कम रेट में माने कि सिर्फ तीन सौ में पेशेंट को डायलिसिस कर देते हैं जिससे पेशेंट को बहुत यहाँ रिलीफ मिलती है और उनको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलती है इसके साथ में यहाँ फुल टाइम फिजिशियन है फुल टाइम ऑर्थोपेडिक सर्जन है ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ सब टाइप की हड्डी की ट्रीटमेंट और सर्जरी करते हैं उसमें जो नी रिप्लेसमेंट कहते हैं वो भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से होता है हिप रिप्लेसमेंट भी होता है इमरजेंसी में कोई भी ट्रीटमेंट हो वो यहाँ अच्छी तरह से होती है यहाँ फुल टाइम सर्जन है जो सब सभी तरीके की सर्जरी करते हैं और वो सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी माने कि एकदम छोटा सा छेद करके पेट का ऑपरेशन जो करते हैं वो भी काम यहाँ होता है जिससे पेशेंट को आज वह ऑपरेशन किया और दो दिन में छुट्टी मिल जाती है अपने घर जाके अपना अच्छी तरह से काम भी कर सकते हैं यहाँ डॉक्टर किन्नरी बहन है वो जो टीएमटी और इको का जो वर्क है वो बहुत अच्छी तरह से करती हैं हर रोज़ यहाँ हर महीने यहाँ करीबन 100-200 इको और टीएमटी होता है उसके साथ में यहाँ बाहर से विजिटिंग डॉक्टर्स भी बहुत आते हैं माने कि न्यूरो न्यूरोसर्जन गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट सर्जरी फिर कैंसर की सर्जरी के लिए उसमें भी स्तन का कैंसर है उनके भी एक्सपर्ट डॉक्टर आते हैं दूसरी सब नाक कान गले की सर्जरी के भी एक्सपर्ट डॉक्टर आते हैं दूसरी कैंसर सर्जरी के लिए भी यहां डॉक्टर आते हैं और ज़रूरत लगती है तो वो पेशेंट का ऑपरेशन यहीं करते हैं जिससे पेशेंट को अहमदाबाद या दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ सब ट्रीटमेंट मिल जाती है यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट माने कि की किडनी के फिजिशियन डॉक्टर भी यहां आते हैं और वो हर महीने हफ्ते में दो बार यहां आते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छी से तरह से ट्रीट करते हैं यहां जो आई सी हैं उसमें हमारे पास एक्सपर्ट इंटेंसिविस्ट हैं कि जो पेशेंट को इमरजेंसी में कुछ भी ट्रीटमेंट करनी हो तो बहुत अच्छी तरह से करते हैं और पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है उसके साथ में यहाँ बाल रोग के किडनी एक्सपर्ट भी आते हैं मुझे लगता है कि हमारे सभी सुनने वाले ने हॉस्पिटल के बारे में विशेष जो बातें हैं वो डॉक्टर जयेश जी ने बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा फैसिलिटी हमारे गुजरात में और राजस्थान वालों के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा वाला ये हॉस्पिटल बना है जिसका लाभ हम सभी ले सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ने से पहले फिर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट पर विशेष मुलाकात डॉक्टर जयेश जी के साथ सुनते रहो मुस्कुराते रहो मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते अगर आसमान तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते कहीं दूर परियों पर नगरी में चलकर कर मोहब्बत का एक आशिया न बनाते अगर मेरे जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते लिया महकती रहेंगी ये फूलों की गलियां। पहरा बिठाते अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो यहां हम की खुशबू यहाँ आशिया बनाते अगर तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदनी रानी सजाते कदमों में तेरे सितारे बिछाते हम से चांदी सजाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते तो नमस्कार मैं हूं हसमुख मेहता कन्या भ्रूण हत्या महापाप है और एक दंडनीय अपराध भी बेटियों को बचाइए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो बेटी तो बाबुल की रानिया हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन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 नमस्कार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जयेश जी से और माओजाद हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने डिटेल से बताया और मैं एक बात जानना चाहूँगा कि कोई अगर सुनने वाले अभी जो इस प्रोग्राम को जो सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा जिज्ञासा भी हुआ होगा कि अरे इतना सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर है तो वो आना चाहेंगे या कुछ इंक्वायरी करना चाहेंगे तो उनके लिए जो सुविधाएँ हैं कहाँ से मिलेंगे कैसे किसको कॉन्टैक्ट करना है कुछ नंबर्स और कुछ विशेष व्यक्तियों के नाम आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा ये हॉस्पिटल में बहुत सारे सुविधा तो हैं, ख़ास करके इमरजेंसी की सुविधा यहाँ बहुत अच्छी है 24 घंटे यहाँ इमरजेंसी के लिए पूरी टीम हाजिर रहती हैं और कुछ भी छोटा से बड़ा कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलती है आप एक नंबर भी नोट कर लीजिए कि इमरजेंसी के लिए नाइन थ्री डबल ज़ीरो थ्री डबल ज़ीरो फिर से नाइन फाइव फाइव एट थ्री डबल ज़ीरो थ्री डबल ज़ीरो नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको ट्वेंटी फोर आवर्स आपको वहाँ से माहिती भी मिलेगी आपको वहाँ जाना है तो सब डिटेल भी मिल जाएगी उसके सिवा कोई भी पेशेंट को यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आना है और अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप नंबर नोट कर दीजिए 9558200200 फिर से 9558200200 फाइव नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगी उसके साथ कोई भी टाइप की हेल्पलाइन की आपको ज़रूरत है तो आप नोट नं, नंबर नोट कर दीजिए 95 58600600. फिर से 9558600600. फाइव फ़ोन नंबर पे आपको को, कोई भी टाइप की हेल्पलाइन मिल जाएगी आपको ये भी मैं बता दूँ कि ये हॉस्पिटल कोई कॉमर्शियल हॉस्पिटल नहीं है ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है यहाँ जो भी ट्रीटमेंट होती हैं वो बहुत कम रेट में होती हैं और उसके सिवा कोई ऐसे पेशेंट भी हो कि जिसको ट्रीटमेंट के लिए पैसे की वजह से घर पर बैठ बैठ रहे हैं ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं तो उनको भी यहाँ जरूर से आना है हम उनकी ट्रीटमेंट उनके पास कुछ भी नहीं होगा तो टोटली फ्री करेंगे या हम 90 परसेंट से 10 परसेंट डिस्काउंट भी उनको दे देंगे माने कि आपके आर्थिक व्यवस्था जैसी है उसी मुताबिक यहाँ सबकी ट्रीटमेंट हो सकती है बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जय जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप अपने ट्रीटमेंट के लिए या आप इमरजेंसी में आपको कहीं जाना है हॉस्पिटल की ज़रूरत है आपको तो आप बेझिझक इस नंबर से फ़ोन कीजिए आपको पैसा हो ना हो वो दूसरी बात है लेकिन जरूर इस हॉस्पिटल में आइए एक बार जरूर यहाँ पर आके इसकी सर्विसेज का आप लाभ उठाइए और जो भी बातें हैं वो क्लियर कट बात कर सकते हैं आने के बाद सब सुविधाएं आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूं मैं भी यहां पर पूरा हॉस्पिटल देखा हूं काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं स्टाफ भी अच्छी हैं और सभी मैनेजमेंट के लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं तो आप आएंगे तो आपको भी ये फील करेंगे आप तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर जय जी से ये पूछना चाहूँगा इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं किस तरह की सुविधाएँ लोगों को देने के आपके प्लान्स हैं अभी जो सुविधाएँ दे रहे हैं इतने जो बेड्स हैं उसको और बढ़ाने का ज्लान है उसके बारे में इन फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी ये हॉस्पिटल 102 बेड की हैं और ये हॉस्पिटल में वैसे तो सभी सुविधा है लेकिन फ्यूचर में हम सोच रहे हैं और मैं मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में हम यहाँ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी माने कि बाईपास सर्जरी या लंग्स का ऑपरेशन या हार्ट का दूसरी टाइप का कोई भी ऑपरेशन करना हो तो हम लोग यहाँ जरूर से कर लेंगे क्योंकि उसके लिए हमने सब प्रिपरेशन शुरू कर दी है और हम आपको कह, मैं इतना कह सकता हूं कि चार छः महीने में ये सुविधा यहां हम स्टार्ट कर देंगे दूसरी बात ये हॉस्पिटल में सी स्कैन मशीन भी लाने का हमने प्लान कर दिया है और हो सकता है कि छः महीने में वो मशीन भी आ जाएगा तो हॉस्पिटल में ही ये सब सुविधाओं सबको मिल जाएगी न्यूरोलॉजिकल कोई पेशेंट होगा को जो जिसको ज़रूरत है सी स्कैन की उनका भी यहाँ काम हो जाएगा तो वो सुविधा भी यहाँ हो जाएगी उसके सिवा हम फ्यूचर में ये हॉस्पिटल को बहुत आगे लेना चाहते हैं हो सकता है कि दो तीन साल में ये हॉस्पिटल में सभी डिपार्टमेंट माने कि सभी सुपर स्पेशलिटी शुरू हो जाए और वो उसके वजह उसके ज़रिए पूरे गुजरात और राजस्थान के एरिया के सब लोगों को अच्छी सुविधा मिल जाए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इन फ्यूचर प्लान कैसा है और राजस्थान और गुजरात के लोगों के लिए बहुत ही नज़दीक और बहुत ही अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो मवजात हॉस्पिटल के रूप में उभर कर आएगा ऐसा आपने बताया है तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आप बताया है और आगे बढ़ते हुए मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा जैसे कि आप आई सर्जन हैं बहुत लोगों की दुआएँ आपको मिली होगी लेकिन किसी एक पेशेंट का ऐसा अनुभव सुनाइए वो आपको याद रह गया जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा हो 30 साल की प्रैक्टिस में ऐसा तो हो सकता है कि काफ़ी अनुभव हुए होंगे लेकिन का, का, काफ़ी अनुभव अच्छे भी होते हैं कभी कई बार अनुभव थोड़े से बुरे भी होते हैं लेकिन एक मेरा अच्छा अनुभव मैं बताऊं, एक पेशेंट राजस्थान के ओर से मुझे दिखाने आया मैंने देखा वो पूरा ब्लाइंड था और उनके साथ कोई भी नहीं था और वो आ, मेरा नाम सुन के कहीं से ढूंढ दुन्ट के ढूंढते मेरी हॉस्पिटल पे आ गया मैं बाहर से हमारे जो रिसेप्शन स्टाफ हैं उनने उनसे बात हुई उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है मुझे डॉक्टर साहब को मिलना है वो लोग हमारे मेरे पास ले आए हाथ पकड़ के और फिर मैंने पूछा बोलो चाचा क्या काम है मैंने उनको मेरे पेशेंट की सीट पर बिठाया और फिर उनको पूछा कि बोलो चाचा क्या है तो पहले तो वो मेरे सामने रोने लगे फिर मैंने उनको पानी पिलवाया, पानी पिलाने पीने के बाद थोड़े से स्वस्थ हुए बाद में उनको मैंने पूछा कि बोलो चाचा क्या तकलीफ है तो उन्होंने बताया कि भैया मुझे कुछ भी नहीं दिखता है मैं बहुत आस लेके आपके सामने आया हूँ आप मेरा कुछ काम करो आप मुझे ऑपरेशन करना तो ऑपरेशन करो लेकिन मुझे दिखना है मुझे ऐसा देखना है कि मैं अभी मेरा बच्चा नहीं है मेरा लड़का मर गया है लेकिन लड़के का लड़का अभी है मुझे उसको देखना है मैंने पहले पेशेंट को सब देखा जांच किया जांच करके मुझे ऐसा लगा कि ये पेशेंट को मैं कुछ भी काम करूंगा तो उनको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है लेकिन वो जो आँस लेके आया था तो मुझे लगा कि चलो उनसे उनको ऐसा मैं बता दूंगा कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो वो निराश हो चला जाएगा फिर मैंने उनको बोला कि चाचा आप एक दिन मेरे यहाँ रहो और बाद में मैं सोचता हूँ कि क्या करना है आपको फिर वो चाचा को वहाँ मेरे घर वहाँ हॉस्पिटल में दा, दाखिल किया हमारे वहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ को बोला कि उनको सब सुविधाएं दीजिए दूसरे दिन फिर से मैंने उनको जांच किया फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ ईश्वरीय संकेत है कि उनको कुछ काम करने से कुछ उनको भी फायदा मिलेगा और मुझे भी संतोष मिलेगा मैंने चाचा को बोला कि चाचा आपका ऑपरेशन तो करना है लेकिन बात एक ही प्रॉब्लम वाली है कि हम किसी का जिसका भी ऑपरेशन करते हैं उसके साथ में किसी की ज़रूरत होती है आप तो अकेला आए मैं कैसे करूं? उन्होंने बोला कि साहब सबके साथ भगवान सब हैं आपके साथ भी भगवान हैं मेरे साथ भी भगवान है आप ऑपरेशन कर लो फिर मुझे लगा कि चलो एक रिस्क ले भी एक उनका काम करना चाहिए इसलिए मैंने दूसरे दिन उनका ऑपरेशन किया ऐसे हम आंख के डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख का ही करते हैं दूसरी आंख का थोड़ा टाइम के बाद करते हैं लेकिन वो चाचा इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारा दोनों आंख का कर लो मेरे आंख में वैसे भी कुछ भी नहीं है नहीं आएगा तो भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं लेकिन आएगा तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा मैंने दोनों आँख का ऑपरेशन एक ही सिटिंग में किया और ऊपर वाले की मेहरबानी से दूसरे दिन जब उनकी पट्टी खोली तो वो दिख रहे थे और उन जब देखा उन, उन उनके मुंह पे जो मैंने खुशी।, खुशी देखी वो तो मैं अभी आज तक भूल नहीं सका हूँ और वही खुशी मुझे भी इतनी मिली वो चाचा यहाँ मेरे वहाँ आए थे तो चलने में भी उनको दिक्कत थी वो देखते देखते मेरे वहाँ से गए फिर एक एक महीने के बाद वो उनके पोते को ले आए और मुझे दिखाया कि डॉक्टर साहब ये मेरा पोता है उसका मुंह मैं देख रहा हूँ और मेरे लिए बहुत संतोष की बात है ये जो संतोष हमारे प्रैक्टिस में मिलता है ऐसा मुझे लगता है कि किसी को नहीं मिलता डॉक्टर जयेश जी ने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और मुझे लगता है कि आपके चेहरे पे भी एक अलग खुशी एक रुदन एक दया भाव आपके पास भी आ गया होगा तो एक सर्जन होने के बाद जैसे कि डॉक्टर साहब का जो शेयरिंग है वो बहुत ही फ्रूटफुल है हम सभी के लिए कहीं ना कहीं एक सीख देता है और पेशेंट का भी मोटिवेशन उनको मिला कि ईश्वर है उन्होंने बताया आपके साथ भी मेरे साथ भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं काम कर रहा है हमारे साथ में तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुना थैंक यू सो मच डॉक्टर जयेश जी अभी जाते जाते मैं कहूँगा कि काफ़ी लोगों का अपना एक स्टाइल होता है जीवन जीने का लाइफस्टाइल एक होता है तो आपका लाइफस्टाइल क्या है जीवन जीने का जब छोटा था तब लाइफस्टाइल ऐसा था कि कुछ काम करेंगे अच्छा काम करेंगे पैसे भी कमाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे अभी तीस साल के बाद ऐसा लगता है कि पैसा कमाने कमाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अभी लोगों की सेवा करनी है और वो सेवा करने की ही हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है डॉक्टर जय जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया सेवा भाव से आप अभी अपना जो जीवन है वो जी रहे हैं सबकी सेवा करना एक आपने थीम बनाया है अपना लाइफ बनाया है और पुराने सारे लाइफ को आपने छोड़ दिया है और मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप जैसे डॉक्टर हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो लोग गाते बहुत अच्छे हैं तो आप जो गीत बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सुनना पसंद करते हैं उस गीत को थोड़ा गुनगुनाइए ये रात भीगी भी, गी भी गी, ये मस्त भी ज्यादा मैं नहीं गीचता हूँ थैंक यू ये रात भीगी भी मस्त भी गाए धीरे तो प्यारा प्यारा ये रात बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जय जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी बातें आपने सुनाया हॉस्पिटल के बारे में सुनाया अपने बारे में सुनाया और एक बहुत ही विशेष अनुभव जो हमें अच्छा लगा इसमें पूरे सेशन में वो था वो एक्सपीरियंस आपका थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही क्योंकि वक्त कह रहा है अब विदाई का समय हो गया जाते जाते, जाते आ, मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा अगर एक मैसेज आप दे सके सभी को मैसेज तो एक ही है कि जो सेवा का काम लेके हम बैठे हैं और हम कर रहे हैं आप भी उसमें हाथ जुड़ाएँ आप भी ये सेवा के यज्ञ में हमारे साथ आइए और जैसे जो लोगों को ज़रूरत है जो लोगों को ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिल रही हैं उनके उनको आप लेके हमारे पास आइए हम उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट देंगे और उनकी सेवा करेंगे आभार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आप बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा आज के शो को और बहुत सारा इंफॉमेशन आपको हेल्थ के बारे में मिला है और सर्विसेज़ के बारे में भी आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं तो एक सेवा भाव का होमवर्क जो है डॉक्टर साहब हम सभी को दे रहे हैं आपके आसपास में कोई ऐसा पेशेंट हो जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा हो जो परेशान है पीड़ित है तो ज़रूर यहाँ पर ले आइए और एक बार इस सर्विस का लाभ उठाइए यही मैं शुभ करता हूँ सब लोग खुश रहें मस्त रहें स्वस्थ इन रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर जयएसडी दी को डीजे इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो